महाभारत आदि पर्व पंचमोध्याय भृगु के आश्रम पर पुलोमा दानों का आगमन और उसके अग्निदेव के साथ बातचीत सौनक उवाच पुराण अखिलं तात पितातेमी तत्सर्वी से लोम हर्षणे सौनक जी ने कहा तात लोम हर्षण कुमार पूर्व काल में आपके पिता ने सब पुराणों का अध्ययन किया था क्या आपने भी उन सब का अध्ययन किया है पुराणे ही कथा दिव्या आदिवंसा बताम कथ्यंते ये पुरात्मा भी श्रुतपूर्वा पितृस्तव पुराण में दिव्य कथाएं वर्णित है परम बुद्धिमान राजर्षियों और ब्रह्मर्षियों के आदिवंश भी बताए गए हैं जिनको पहले हमने आपके पिता के मुख से सुना है तत्र वंशमह पूर्व स्रोत मार्गवम कथयस्व कथा मेतां उन में ताम कल्याण श्रवणे तब उनमें से प्रथम तो मैं भृगुवंश का ही वर्णन सुनना चाहता हूँ अतः आप इसी से संबंध रखने वाली कथा कहिए हम सब लोग आपकी कथा सुनने के लिए सर्वथा उद्यत हैं यदीतरा सम्यक्रेष्ठ महात्म वैसा विप्राग्रहीस्तः सुतपुत्र उग्रस्रवाणी आज श्रेष्ठ ब्राह्मणों और महात्मा द्विजरों ने पूर्व काल में जो पुराण भली भांति पढ़ा था और उन विद्वानों ने जिस प्रकार पुराण का वर्णन किया है वह सब मुझे ज्ञात है यदि तम च पिता मे सम्य चो माभ स्वजो देभ से सरसी मरुद्गण पूजितावरो वंशो भार्गवो भृगुनंदन इव वंशमह पूर्व भार्गवम् ते महामुले न गदा युक्त पुराणाश्रय संयुत भृगुर्मर्षिर्भगवा ब्रह्मणा स्वयं भुवा वरुणस्तुजात पावका देति नुतम भृगो सुदय पुत्र शमनो नाम भार्गवः मेरे पिता ने जिस पुराण विद्या का भली भांति अध्ययन किया था वह सब मैंने उन्हीं के मुख से पढ़ी और सुनी है भृगुनंदन आप पहले उस सर्वश्रेष्ठ भृगुवंश का वर्णन सुनिए जो देवता इंद्र ऋषि और मरुद्गणों से पूजित हैं महामुने आपके इस अत्यंत दिव्य भार्गव वंश का परिचय देता हूँ यह परिचय अद्भुत एवं युक्त युक्त तो होगा ही पुराणों के आश्रय से भी संयुक्त होगा हमने सुना है कि स्वयंभु ब्रह्मा जी ने वरुण के यज्ञ में महर्षि भगवान भृगु को अग्नि से उत्पन्न किया था भृगु के अत्यंत प्रिय पुत्र च्यवन हुए जिन्हें भार्गव भी कहते हैं च्यवन से चिदायाद प्रमतिरनाम धाक प्रमतिरप्य भूतपुत्रो धृताच्याम चमन के पुत्र का नाम प्रमति था जो बड़े धर्मात्मा हुए प्रमति के घृताची नामक अपसरा के गर्भ से रुरु नामक पुत्र का जन्म हुआ रुरोरप्य सुतो जज्ञे सुन को प्रमद्द्वारायाम धर्मात्मा तव पूर्व पितामह रुरु के पुत्र सुनक थे जिनका जन्म प्रमद्वारक के गर्भ से हुआ था सुनक वेदों के पारंगत विद्वान और धर्मात्मा थे वे आपके पूर्व पितामह थे तपस्वी चशस्वी च्रुतवान् ब्रह्म विम धार्मिकत्यवादी चयत नियताशन वे तपस्वी यशस्वी शास्त्र तथा ब्रह्मवेदताओं में श्रेष्ठ थे धर्मात्मा सत्यवादी और मन इंद्रियों को वश में रखने वाले थे उनका आहार विहार निर्मित एवं परिमित था सौनक उच सूतपुत्र यथाम तस्य भार्गवस्य तम चवनत्वं तन्म चक्ष पृछत सोनक जी बोले सोतपुत्र मैं पूछता हूँ कि महात्मा भार्गव का नाम चवन कैसे प्रसिद्ध हुआ यह मुझे बताइए भृगो सुदयता भार् पुलोमे तस्म समर्भो धृगुवी समुद्धवी ने कहा महामुनि भृगु की पत्नी का नाम पुलोमा था वह अपने पति को बहुत ही प्यारी थी उसके उदर में भृगुजी के वीर से उत्पन्न गर्भ पल रहा था तस्म गर्भे तम भूते पुलोमायां भृगुद्व समय समिन्या धर्म पत्या यशस्वी अभिषेकायरा भृगौ धर्म भृताम वरे आश्रम तस् रक्षो थलोमाध्या जगा भृगुनशिरोमणे पुलोमा यशस्वी भृगु की अनुकूलशील स्वभाव वाली धर्म पत्नी थी उसकी में उस गर्भ के प्रकट होने पर एक समय धर्मत्माओं में श्रेष्ठ भृगुजी स्नान करने के लिए आश्रम से बाहर निकले उस समय एक राक्षस जिसका नाम भी पुलोमा ही था उनके आश्रम पर आया तम प्रवेश आश्रम दृष्टा भृगोर्भारनिंदता ना आश्रम में प्रवेश करते ही उसकी दृष्टि महर्षि की पति पत्नी पर पड़ी और वह कामदेव हो अपनी बैठा क्षमा चारुदर्शना फलूला दिना तदा सुंदरी पुलोमा ने उस राक्षस को अभ्यागत अतिथि मानकर वन के फल मूल आदि से उसका सत्कार करने के लिए उसे न्योता दिया ब्रह्मीडित्रष्ट मद्राज सुस्तामिंदिताम ब्रह्मण वह राक्षस काम से पीड़ित हो रहा था उस समय उसने वहाँ पुनोमा को अकेली देख बड़े हर्ष का अनुभव किया क्योंकि वह सती साध्वी पुलोमा को हर ले जाना चाहता था जात मृत्य ब्रभित कार्यम धेहर शुभाम साहिपूर्वमृता तेना पुलोम ना शुचि मन में उस शुभ लक्षणा सती के अपहरण की इच्छा रखकर वह प्रसन्नता से फूल उठा और मन ही मन बोला मेरा तो काम बन गया पवित्र मुस्कान वाली पुलोमा को पहले उस पुलोमा नामक राक्षस ने वरण किया था बाल्यावस्था में पुलोमा रो रही थी उसके रोदन की निवृत्ति के लिए पिता ने डगते, डराते हुए कहा रे राक्षस तू इसे पकड़ ले घर में पुलोमा राक्षस पहले से ही छिपा हुआ था उसने मन ही मन मरण कर लिया यह मेरी पत्नी है बात केवल इतनी ही थी इसका अभिप्राय यह है कि हँसी खेल में भी या डांटने डपटने के लिए भी बालकों से ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए और राक्षस का नाम भी नहीं रखना चाहिए ताम तु शास्त्रा तत्किल भार्गव किंतु पीछे उसके पिता ने शास्त्र विधि के अनुसार महर्षि भृगु के साथ उसका विवाह कर दिया भृगुनंदन उसको पिता का वह अपराध राक्षस के हृदय में सदा कांटे सा कसकता रहता था इदमंतरमितरतुम चक्रे वन अथाग्निशरणे पश्यज्वल्त जातवेद यही अच्छा मौका है ऐसा विचार कर उसने उस समय पुलोमा को हर ले जाने का पक्का निश्चय कर लिया इतने में ही राक्षस ने देखा अग्निहोत्र गृह में अग्निदेव प्रज्वलित हो रहे हैं तम प्रेक्षक तथो रक्ष पावक ज्वलित समय कश्य भार्येयम अग्नि प्रेक्षे ऋते नई तब पुलोमा ने उस समय उस प्रज्वलित पावक से पूछा अग्निदेव मैं सत्य की शपथ देकर के पूछता हूँ बताओ यह किसकी पत्नी है मुखम तुम बद पावक प्रेक्षते मया ही अमृता पूर्वि पावक तुम देवताओं के मुख हो अतः मेरे पूछने पर ठीक ठीक बताओ पहले तो मैंने ही इस सुंदरी को अपनी पत्नी बनाने के लिए वरण किया था पश्चादे नृत कारक से वरारोहा भृगोर्भारहो गता तथा सत्यम सामख्या जिहादि स मनुस्तत्र हृदय प्रदहनिवती मत्पुर भार् यदिम भृगुरापसुमध्यम किंतु बाद में असत्य व्यवहार करने वाले इसके पिता ने धृगु के साथ इसका विवाह कर दिया यदि यह एकांत में मिली हुई सुंदरी धृगो की भार्या है तो वैसी बात सच सच बता दो क्योंकि मैं इसे इस आश्रम से हर ले जाना चाहता हूं। वह क्रोध आज मेरे हृदय को दग्ध सा कर रहा है इस सुमधमा को जो पहले मेरी भार्या थी धृगो ने अन्यायपूर्वक हड़प लिया है सौ एवं रक्षस्तमा मंत्र ज्वलितम जात शंख महानम भृगो पुनः पुनः प्रेक्षत उग्र श्रवाजी कहते हैं इस प्रकार वह राक्षस भृगु की पत्नी के प्रति यह मेरी है यह भृगु की ऐसा संशय रखते हुए प्रज्वलित अग्नि को संबोधित करके बार बार पूछने लगा निद साक्षिवुण्य पापेश सत्यम ब्रूहि कवे वच अग्निदेव तुम सदा सब प्राणियों के भीतर निवास करते हो सर्वज्ञ अग्नि तुम पुण्य और पाप के विषय में साक्षी की भांति स्थित रहते हो अतः सच्ची बात बताओ मत्पूर्वापहृता भार भृगुणा नृत कारिणा से यम यदि तथा में तम सत्य महाख्यात मसत्य बर्ताव करने वाले भृगु ने जो पहले मेरी ही थी उस भार्या का अपहरण किया है यदि यह वही है तो वैसी बात ठीक ठीक बता दो श्रुआ तत् भृगुर्भारिश्यामश्रमादिमा जातवेद पश्तस्ते वध सत्याम गिरम मम सर्वज्ञ अग्निदेव तुम्हारे मुख से सब बातें सुनकर मैं भृगु के इस भार्या को तुम्हारे देखते देखते इस आश्रम से हर ले जाऊंगा इसलिए मुझसे सच्ची बात कहो शोत्रुवाच तस्तवचनम श्रुआ सप्तार्च दुखिभवत तो भीतो नृथाच था भृगोरीच्य ब्रवे छन उग्र शर्वाजी कहते हैं राक्षस की आवाज़ सुनकर ज्वालामयी सात जिह वाले अग्निदेव बहुत दुखी हुए एक ओर वे झूठ से डरते थे तो दूसरी ओर भृगु के श्राप से अतः धीरे से इस प्रकार बोले त्वया अग्निर्वाच तवया वृता किं पूर्व दान विधि पूर्व मंत्रवन्ना अग्निदेव बोले दानवनंदन इसमें संदेह नहीं कि पहले तुम्हें इस पुलोमा का वर्ण किया था किन्तु विधिपूर्वक मंत्रोच्चारण करते हुए इसके साथ तुमने विवाह नहीं किया था में पिता तो भृगवे दत्ता पुलोमे हम यशस्विने ददाते न पिता तुभ्यम बरलोभान महा यशा पिता ने तो यह यशस्विनी पुलोमा भृगु को ही दी है तुम्हारे वर्ण करने पर भी इसके महायशस्वी पिता तुम्हारे हाथ में इसे इसलिए नहीं देते थे कि उनके मन में तुमसे श्रेष्ठ वर मिल जाने का लोभ था अथे माम मेद दृष्टि कर्मण विधिपूर्वक भार्षे भृगु प्रापस्कृत दानव दानो तदनंतर महर्षि भृगु ने मुझे साक्षी बनाकर वेदोक्त क्रिया द्वारा विधिपूर्वक इसका पाणी ग्रहण किया था हेयमितग्छाणतम वक्त मुस्े नान्यतम हि सदा लोके पूज्य तानवोत्तम यह वही है ऐसा मैं जानता हूं इस विषय में मैं झूठ नहीं बोल सकता दानवश्रेष्ठ लोक में असत्य की कभी पूजा नहीं होती है इस श्री महाभारते आदि पर्वणि पौलोम पर्वणि पुलोमा अग्नि संवादे पंचमोध्याय इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत पौलोम पर्व में पुलोमा अग्नि संवाद विषयक पांचवा अध्याय पूरा हुआ